ठीक okay. है ये एड्रेस डी सी भी है पारदर्शी शिकायत इसमें तीन तीन लाइन की मांग कर रहे हैं तीन लाइन है क्या हम कह रहे हैं कि कोई भी आम नागरिक किसी भी शिकायत दफ्तर में जाकर अपनी कंप्लेंट प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रख सकते हैं अभी हम कोई कंप्लेंट देते हैं तो दब जाती है अब एम वालों की अपने एरिया की रोड बनानी है तो एम सी ऑफिस में जाओ और रोड बनाने के लिए बोलो आप तो आपको सुनेगा नहीं क्योंकि पार्षद के पास जाओ उससे लेके आओ या आप किसी बड़े ऑफिसर की शिकायत करते हो तो क्या सुनेगा नहीं ठीक है डाबू तो इससे तो शिकायत दब जाती है तो हम ये करें कि को भी कोई भी अगर शिकायत करनी है कोई भी डिमांड करनी है हमें कोई भी मांग करनी है सरकार से तो मैं कलेक्टर के ऑफिस में जाऊं और वो एफिडेविट पे अपनी जो डिमांड है वो दे दूं मैं मतलब तो हेड को डी सी को डीसी बोलते हैं कलेक्टर को तो वहाँ पर जमा करा दूँ वो कलर क्या करे स्कैन करके हर पेज को वो पी वेबसाइट में डालते हैं उसके लिए वो बीस रुपये ले ले पर पेज के हिसाब पर पेज का तो ताकि उस पर सरकार पर कोई टैक्स का वजन पड़े वो और वो पी की वेबसाइट पे दिखाई दे और हमारे को एक कंप्लेन नंबर का जो नंबर रसीदी था सी एम रसीद देते भाई पैसे दिए थे और रसीद देते अब वो दिखाई दे उसको अब दूसरे लोग उसको समर्थन कर सकें तीन रुपये देखा जैसे आपने वहाँ आपने डिमांड करी कि मेरे एरिए में नाला आया है वो तो बंद नहीं हो रहा या नया नाला बने या रोड बने या यहाँ पर पुल बने तो कैसे होगी तो आपने डिमांड करी वो आ गई अब लाखों लोग पुल की डिमांड करेंगे तो लाखों लोग जाकर आपने जो डिमांड करी है उस पर वो समर्थन कर सकें तीन रुपये देकर और मोटर गाइड भी था अगर आप तहसीलदार के ऑफिस में जाओ जो आपके पास होता है लेखपाल बोलते हैं ना आपके पास बोलते हैं तो लेखपाल के ऑफिस में जाओ लेखपाल को बोलो कि भाई ये एक बंदे ने डिमांड करी है इस डिमांड का ये एप्लीकेशन नंबर है मैं इसका समर्थन करना चाहता हूँ आप तीन मिनट पर लो और मेरा पहचान पत्र देखो और वो फिंगरप्रिंट ले लेगा फिंगरप्रिंट लेकर आपकी हाया ना दर्ज कर देगा वो पी की वेबसाइट पर वोट आइडर के साथ दिखाई अब लाखों लोग समर्थन कर रहे हैं हमने किसी धारा में दिखाई है अगर सैंतीस करोड़ लोग अगर किसी बात में समर्थन करते हैं तो फिर सरकार निर्णय ले सकती है पर ये तो आपको मालूम है जब लाखों लोग एक बार फिर समर्थन करते हैं तो जनता सरकार जन समर्थन से डरती है अब ये कानून ये जो टी है पारदीश शिकायत बना ली ये जन समर्थन बनाता है अब आपको भी पता होगा मैं मैंने कोई डिमांड करी वो दूसरे लोग समर्थन कर रहे तो दूसरे लोगों को मिलोगे दूसरे लोग दूसरे लोग मिलेंगे तो लाखों लोग तो लाखों लोगों से मिलेंगे तो वो अपने अपने एम पी से भी मांग करना शुरू कर देंगे तो इस तरह से कानून की डिमांड शुरू हो जाएगी अभी लाखों लोगों को पता ही नहीं होता कि जनता क्या मांग रही है जनता क्या चाहती है भाई जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए किसी को ऊपर कोई डिमांड का सिस्टम नहीं तो ये कानून इस चीज़ को पूरा करता है हमने इसमें एक्सप्लेन किया है कि अमेरिका में भ्रष्टाचार इसलिए काम है क्योंकि पुलिस मिनिस्टर को हटाने की पावर जनता वोटर के पास है क्यों तो पुलिस कमिश्नर वो हमें जनता को सर कह बोलते हैं हम यहाँ पुलिस कमिश्नर को सर बोलते हैं और वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं पुलिस वाले वो सर कहते हैं तो पुलिस कमिश्नर को हटाने की पावर वोटर के पास है तो वोटर किसी भी दिन को हटा सकता है वहाँ पे जो अमेरिका में हाई कोर्ट के जज को गवर्नर को राज्यपाल को सबको हटाने की जो गवर्नमेंट के जो आला ऑफिसर होते हैं कमिश्नर लेवल के उनको हटाने की प्रोसीजर है वहाँ पे अगर लाखों लोग बहुमत में अगर जैसे कि एक विधानसभा है वहाँ पर एक लाख वोटर है अगर पचास वोटर कहते हैं कि इसको हटाया जाए तो बहुमत कह रहा है ना तो बहुमत कह रहा है तो फिर हटाया ही जाएगा हटाया जाएगा उसके बदले दूसरे को लगाने की वो फिर चलती है पहले वहाँ हटाने का प्रोसीजर है हम जो राइट रिकॉल की मांग कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव राइट रिकॉल है उसमें क्या है हम ये नहीं कह रहे कि मोदी को हटाओ हम कह रहे हैं कि अगर 16 करोड़ वोट मोदी को मिले हैं तो उसमें से एक परसेंट वोट बढ़ जाए हम लोग अगर 17 करोड़ लोग कहते हैं एक करोड़ 16 करोड़ तो क्या ही रहते कि नरेंद्र मोदी जी को बनाओ अब अगर सत्रह करोड़ लोग कहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी को हटा के किसी और व्यक्ति को बनाओ बनेगा हाँ तो बनना चाहिए तो हमारा जो रिकॉल है पॉजिटिव है ये नहीं कह रहे कि खाली कर दो पोस्ट पहले विकल्प पैदा हो फिर रिकॉल अगर सत्रह करोड़ लोग कहते हैं कि भाई इसको बनाओ अरुण जेटली को बनाओ मुलायम सिंह को बनाओ मायावती को बनाओ तो बनाओ उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर सत्रह करोड़ लोग कह रहे हैं तो बना तो गाइटर अगर ऐसा कानून आ गया तो मोदी जी भी कानून हमारे जो वादे हैं पूरे करने लग जाएंगे जैसे तीन सौ अठारह सत्तर नहीं कुछ नहीं किया जम्मू कश्मीर उल्टा महंगाई बढ़ रही है कम तो हो नहीं सौ दिन में एक हजार दिन में पंद्रह पंद्रह लाख रुपए भी नहीं आया कुछ नहीं आया तो वो वोट मांगने के लिए आते हैं तो वोट मांगने से वो सारी बातें कट जाती है अब उनको पता है पाँच साल पक अगर ये कानून आ जाएगी कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन आगे इनके समर्थन को वापस ले सकता है तो हमारे पास ये कानून आ जाएगा इस तरह से काम काम काम बढ़ सकता है काम हो जाए, काम काम हो जाएगा जाएगा आप वो ये, मुझे पाँच साल में दोबारा तो जाना है इलेक्शन में इससे पहले तो इलेक्शन में जाना ही नहीं है तो वो डरेंगे क्यों आप कुछ भी बोलते रहो सड़कों में बैठे रहो है। जब इलेक्शन आएगा तब उनको पता है कि हाँ हम आ जाएंगे कोई बात नहीं पर होता क्या है जनता पाँच साल की बातें याद नहीं रहती तो वो एक साल जब जल्दी चुनाव आने लग जाएंगे थोड़ा अच्छे काम करने लग जाएगा एक साल की जो उसकी फीडबैक है वो देख कर उसको उसको वोट दे देंगे तो लोग पाँच साल का कार्यकाल भूल जाएंगे तो एक साल का कार्यकाल में उसने जो काम किया होगा वो याद रहेगा ठीक है तो अगर हमारे पास राइटर कॉल हो तो हम किसी भी व्यक्ति को हटाने की पावर होनी चाहिए इस चीज़ का बचा रहना है अभी कानून कैसा हो सकता बड़ा आसान तरीका है अभी क्या करते हैं जब कोई भी एमएलए बनता है तो वो चुनाव आयुक्त कार्यालय में जाते हैं वो अपना एफिडेविट देता है वो एफिडेविट देता है आपको मालूम होगा ना आपने खबरों में सुना होगा कि नामांकन के लिए वो चुनाव कार्यालय तो हम हाँ। कह रहे हैं कि नामांकन के लिए अभी चले जाए चुनाव कार्यालय जो जो प्रधानमंत्री बनना है जो चुनाव कार्यालय में जाकर अपना एफिडेविट दर्ज करा दे वो एफिडेविट चुनाव कार्यालय की वेबसाइट में दिखाई दे दें ठीक है उसके जो लोग चाहते हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए या मुख्यमंत्री ये बनना चाहिए उसका समर्थन अभी तीनों रुपये कर तीनों पर देकर करते रहे और दूसरी धारा में ये लिखी कि है किसी भी दिन अपनी हाथ बदल सकते हैं मान लो आपको आज लग रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए आप आप, आप जग चुनाव आयोग की ऑफिस में हाथ दर्ज कराए अब आप आपको दस दिन बाद तो लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैंने सजेशन गलत दे दिया तो आप तीनों पर दोबारा दो और दोबारा अपनी राय बदल दो तो राय आप किसी भी दिन बदल सको ये हमने सुरक्षा धारा डाली है क्यों तो डाली है क्योंकि लोग कहेंगे कि अगर किसी दिन भी डाला है तो आपको लोग आपको लोग खरीद सकते हैं कि सौ रुपये देकर बीजेपी वाले आपको कहेंगे आप सौ रुपये लो और मोदी जी पे हाथ दर्ज कराओ पर हमने इसमें सुरक्षा धारा डाल वो तो पैसे वाला सिस्टम भी फिर पड़ती आपको किसी दिए मोदी को वोट डाला हो स्मन दिया आपका राय फिर दूसरे दिन कुछ आगे सलाह सौ दूसरे दिन राय बदलो आप राय किसी भी दिन बदल पाओ ये ताकत से आपको कोई खरीद नहीं पाएगा तो आपकी राय ऐसे वो भी डरेंगे डालेंगे कोई राय तो बदल सकते हैं तो हम सौ रुपये क्यों दे। तो इस तरह से ये हो जाएगा? इससे क्या होगा कि कोई राजनीतिक दल इस प्रक्रिया के थ्रू इस ड्राफ्ट को इस ड्राफ्ट में जो सुरक्षा धारा है इसको खरीद नहीं सकता तो ये जनता द्वारा बिकाऊ नहीं है मतलब जनता को खरीद नहीं सकता ये टी सी में तो इसके थ्रू राइटर को एम लाना चाहते हैं एम आर सी बताता हूँ क्या है एम कानून में एम कानून में हम मांग कर रहे हैं कि जो सरकार की जमीन है सरकार की जमीन है पूरा देश तो हमारा है ना 120 करोड़ लोग हम हैं इस देश हमारा मालिक हम देश के मालिक हैं तो जो सरकारी आय हो रही है जैसे समुन्दर के आसपास देखते हो कि रेत है रेत माफिया कितने आई ऑफिसर को मार चुके हैं जो खनन होता है कोयला होता है घोटाला हो रहा है जो हमें कहना है कि जो भी कोयले से आये हो रही है लोहे से आये हो रही है वो एक करोड़ लोगों में बढ़नी चाहिए उसका सिक्सटी हिस्सा जनता में जाए और चौंतीस हिस्सा सेना में जाए सेना में क्यों जाए क्योंकि सेना जब जिस मजबूत होती है उस देश वो देश ज़्यादा विकास करता है अगर आपने वालों की लाखों करोड़ों में कमा लिया तो अगर कोई विदेशी कंपनी आएगी या कोई विदेशी आपको अमेरिका पे आक्रमण कर देता है चीन आक्रमण कर देता है तो आपकी रक्षा कौन करेगा सेना ही तो करेगी तो सेना को मजबूत बनाने के लिए हमें उनको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि अभी सेना क्या करती है सारे इम्पोर्ट इम्पोर्टेड करती है हथियार बने बनाए हथियार ले आती है जब ये पैसा जाएगा जो तो सेना के पास भी पैसा आने लग जाएगा जब सेना के बाद पैसा आएगा तो सेना हथियार अपने स्वदेशी हथियार बनाएगी अभी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं जब हम खुद पैसा आएगा तो खुद हथियार बनाएंगे तो एक तो रोजगार बढ़ेगा यहीं पे यहीं पे अगर हर पुर्जा बनेगा हर चीज़ का तो रोजगार लोगों को मिलेगा और दूसरा जो लोग मर जाते हैं भूखमरी से जो ₹300 भी नहीं होते महीने के तो उनको अगर ₹500 पर महीने मिलेगा इस किस कानून से तो लोगों का लोगों का थोड़ा मरने की जो आत्महत्या कर लेते हैं तो वो कम हो जाएंगे तो इस तरह से हम अच्छे अच्छे कानून का प्रचार करते हैं हम लोगों को पहले कानून के बारे में बताते हैं हम कहते हैं कि आप पहले पढ़ो पढ़ने का हमसे पूछो नहीं समझ में आता तो हम आपको और हम आपको और डिटेल देंगे आप हमसे क्वेश्चन करो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे इस तरह से ड्राफ्ट के बारे में जानकारी